ध्यान और आध्यात्मिक जीवन जीवन मुक्ति के लक्षण ईसाई संत ईसाई धर्म ने अनेक योगी साधकों को पैदा किया है ईसा मसीह के शिष्यों के अलावा जिनके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है संत पाल सर्वप्रथम योगी साधक थे ऐसा कहा जाता है कि युवा युवावस्था में वे ईसाई धर्म के कट्टर विरोधी थे इसी समय दमिष्क जाते समय उन्हें एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति हुई उन्होंने एक तेज प्रकार देखा जिसने उन्हें इतना अभिभूत कर दिया कि वे तीन दिन तक कुछ नहीं देख सके तथा उन्होंने यशु ख्रिस्ट की वाणी सुनाई दी जिसके फलस्वरूप वे ईसाई बन गए और अपना अवशिष्ट जीवन मानव प्रेम के संदेश के प्रचार में व्यतीत किया उनका समग्र जीवन उस परमात्मा में केंद्रित था जिसमें हम जीते हैं आचरण करते हैं तथा जिसमें हमारी सत्ता प्रतिष्ठित है उन्होंने कहा है मैं जीता हूँ फिर भी मैं नहीं मुझ में ईसा जीते हैं उन्होंने दूर दूर तक भ्रमण किया और लोगों को पवित्रता और सेवा का भगवत केंद्रित जीवन यापन करने में सहायता की असीसी के संत फ्रांसिस ग्यारह से बारह ईसाई जगत के एक महानतम संत थे जो तेरहवीं शताब्दी में हुए थे वे एक धनी व्यापारी के पुत्र थे तथा उन्होंने अपना जीवन अपने मित्रों के साथ आमोद प्रमोद में बिताया था लेकिन एक लंबी बीमारी के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया वे आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़े तथा उन्होंने संसार का त्याग कर दिया एक दिन जब वे एक किरण सिंह गिरदेव में प्रार्थना कर रहे थे तो उन्हें एक दैवी वाणी सुनाई दी जिसने उन्हें भगवान के घर की मरम्मत करने का आदेश दिया वे अकेले ही मकान बनाने का सामान आदि इकट्ठा करने लगे उन्हें यह सारा सामान अपने सिर पर होना पड़ता था वे अपने देह को मजाक में गधा भाई कहा करते थे संसार के प्रति पुण्य लिप्तता के कारण उन्हें महान स्वाधीनता प्राप्त हुई थी और इसीलिए वे सदा बहुत आनंद में रहते थे इस आंतरिक आध्यात्मिक आनंद का स्मरण न कर पाने के कारण वे नए नए गाने बनाकर नृत्यगान किया करते थे जो बाद में प्रसिद्ध हुए अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण के कारण पक्षियों पशुओं पौधों जहां तक कि जड़ पदार्थों के साथ भी आत्मीयता का संबंध स्थापित करने में समर्थ हुए थे और उनको भाई सूर्य बहन चंद्रमा भाई भेड़िया आदि कहा करते थे एक दिन उन्होंने एक लकड़हारे को एक पेड़ काटते देखा फ्रांसिस ने उसे कहा भाई पूरा पेड़ मत काट डालना उसे बढ़ने का अवसर देना और बदले में उसे अपने भिक्षान्न का कुछ अन्न दिया वे लिखित सामग्री का बहुत आदर करते थे और यदि उन्हें कोई लिखा हुआ पत्र रास्ते में दिखाई देता तो वे उसे सावधानी से अलग कर देते थे जिससे कोई उस पर पैर न रखे जब किसी ने कहा कि जिस लिखित पत्र की उन्होंने रक्षा की है वह किसी विधर्मी द्वारा लिखित हो सकता है तो फ्रांसिस ने उत्तर दिया सभी शब्द ईश्वर के मुख से आते हैं उन्होंने पूर्ण दारिद्र का जीवन यापन करने वाले सन्यासियों के एक महान फ्रांसिसवादी संघ की स्थापना की इन सन्यासियों से भारत के परिवजक सन्यासियों का स्मरण हो आता है शारीरिक दृष्टि से आकर्षक न होते हुए भी वे स्वयं को काली मुर्गी कहा करते थे उन्होंने लोगों के हृदयों पर महान प्रभाव विस्तार किया और सैकड़ों लोग उनके अनुयायी बन गए जीवन के अंतिम दिनों में वे अंधे और शैयासायी हो गए थे लेकिन उन्होंने अपने रोग को सदा की तरह प्रसन्नता प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया उन्हें मृत्यु का भय नहीं था और उन्होंने उसका भन मृत्यु का कहकर स्वागत किया था उनका जीवन पूरी तरह परमात्मा को समर्पित था और स्वयं को वे उसका एक क्षुद्र यंत्र समझते थे उनकी निम्नोक्त प्रसिद्धतम प्रार्थना उनके पूर्ण समर्पण को प्रदर्शित करती है प्रभु मुझे आपकी शांति का यंत्र बनाइए जहाँ घृणा हो वहाँ मैं प्रेम बोऊँ जहाँ हिंसा हो वहाँ मैं क्षमा बोँ जहाँ संशय हो वहाँ मैं विश्वास बोऊँ जहाँ उदासी हो वहाँ मैं आनंद बो हे प्रभु मुझे यह वर्द दो कि मैं सांत्वना चाहने के बदले सांत्वना देना चाहूँ समझा जाने के बदले दूसरों को समझाना चाहूँ प्रेम चाहने के बदले प्रेम देना चाहूँ क्योंकि देने में ही हम पाते हैं क्षमा करने में ही हमें क्षमा मिलती है दूसरों के लिए जीवन अर्पण करने में ही हमें चिर जीवन प्राप्त होता है संत थामस एक्विनस बारह से चौहत्तर एक अन्य महान संत थे जिनका कैथोलिक ईसाई धर्म पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था उनका जन्म एक अभिजात कुलीन घराने में हुआ था लेकिन अपने संबंधियों से भिन्न उन्हें पवित्रता और आध्यात्मिक जीवन से अत्यधिक प्रेम था सत्रह वर्ष की उम्र में जब उन्होंने सन्यासी बनने का प्रयत्न किया तो उनके क्रूद भाइयों ने उन्हें एक एकाकी कमरे में कैद कर दिया और नाना प्रकार से उन्हें प्रलोभित करने का प्रयत्न किया उन्होंने सभी प्रलोभनों पर विजय ही नहीं पाई बल्कि अपना समय प्रार्थना और स्वाध्याय में व्यतीत किया आखिरकार उन्हें मुक्ति मिली और वे डोमिनिकनों के संप्रदाय के सदस्य बने वे शीघ्र अपने अन्य अपने समय के सबसे प्रमुख धर्मशास्त्री बने और उनका पुस्तक सम्माथियोलॉजिका कैथोलिक ईसाई धर्मशास्त्र की सर्वाधिक प्रमाणिक पुस्तक है जब वे इस पुस्तक को पूर्ण करने की ही वाले थे कि उन्हें एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति हुई और उन्हें पुस्तक को आगे लिखने से इनकार कर दिया उन्होंने अपने इस अत्युत्तम कृति को अधूरा ही छोड़ दिया इसके बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा मेरे सम्मुख ऐसे रहस्यों का उद्घाटन हुआ है कि मैंने जो कुछ अब तक लिखा है वह सब अर्थहीन तिनके के समान प्रतीत होता है तुम में से कुछ ने प्रैक्टिस ऑफ द जैसेंस प्रेजेंस ऑफ गॉड नामक छोटी पुस्तिका पढ़ी होगी उसमें ब्रदर लॉरेंस 1611 सो से सोलह सौ सो के वार्तालापों तथा पत्रों का संकलन है उनका जन्म एक गरीब घराने में हुआ था 18 वर्ष की उम्र में शीतकाल में एक वृक्ष को पर्णविहीन होते देखकर उनके जीवन में परिवर्तन उपस्थित हुआ वे जीवन के गहरे रहस्य और जीवन को नियंत्रित करने वाली शक्ति के बारे में सोचने लगे जो कुछ समय बाद वृक्ष में नए पुष्पों और पत्तों को पलवित करेगी इस विचार ने उन्हें सांसारिक जीवन से मुक्त कर दिया और समस्त चेतना एवं जीवन के मूल परमात्मा की खोज के लिए उन्हें प्रेरित किया बड़े होने पर कुछ समय वे सेना में तथा एक सामंत की सेवा में रहे और अंत में पेरिस में एक कार में लाइट मठ में रसोइये का काम किया उस निम्न हैसियत में उन्होंने परमात्मा के भाव में विफोर की खो तीस वर्षों तक कार्य किया रसोई घर के सामान्य कर्मों के बीच भी भगवत सान्निध्य के सतत अभ्यास से उन्होंने उच्च स्तर की आध्यात्मिक उपलब्धि की अपने निम्न सामाजिक स्थिति के बावजूद वे अपनी पवित्रता एवं धार्मिकता के लिए शीघ्र प्रसिद्ध हो गए तथा सम्मानित व्यक्ति एवं ईसाई धर्म समुदाय के उच्च पदाधिकारियों भी उनसे सलाह लेने आते थे अपनी मन स्थिति के बारे में उन्होंने कहा है मेरे लिए कर्म और प्रार्थना के समय भिन्न नहीं है और रसोई घर के शोरगुल के बीच जब बहुत से लोग एक साथ विभिन्न वस्तुओं के लिए पुकार रहे हों तब भी मैं परमात्मा का स्मरण उसी महान शांति के साथ करता हूं जैसे मानो देवालय में प्रभु के सामने झुककर प्रणाम कर रहा हूं संत इग्नेशियस लोयोला चौदह सौ से पंद्रह सौ छप्पन संत तेरे पंद्रह सौ पंद्रह से पंद्रह सौ बयासी संत जॉन ऑफ द क्रॉस पंद्रह सौ बयासी बयालीस से पंद्रह सौ इक्यानवे आदि अन्य महान ईसाई संत हैं इन सभी संतों की विशेषता यह है कि धर्म समुदाय और मठों की संकीर्ण दीवारों के भीतर रहते हुए भी उसके सांप्रदायिक विचारों से अपनी आत्मा को असंकुचित बनाए रखकर इन सभी ने आंतरिक स्वाधीनता का आस्वादन किया था रहस्यवादी साधकों के लिए विशेषकर मध्ययुग में जीवन डिले ही कभी आसान हुआ करता था उन्हें शैतान के यंत्र कहलाकर लक्षित होने का तथा जिंदे जला जाने का खतरा सजा लगा रहता था संत जान ऑफ क्रॉस को एक बार उसके कुछ सन्यासी साथियों ने एक संकरी काल कोठी में आठ महीनों तक कैद रखा था ऐसी परिस्थिति में भी कूड़े करकट से घिरे हुए वे निरंतर भाव समाधि में डूबे रहते थे मानव भगवान के लिए बना है और इसके लिए यह आदेश है कि वह सभी प्रकार की धर्मप्रता स्वार्थपरता और परमात्मा से भिन्नता का त्याग करे उनका यह कथन सभी में रहस्यवादी साधकों का सामान्य दृष्टिकोण है